भद्रम रक्षस्वे नोपयाऊत गे चद्रम धेन वीराय च्रवस्यते अनहसो वह उतये सु उतयो वह ऊत न भद्रम रक्षस्विने भद्रमक्षनेक्षसों को न भद्रम यह संसार में अवय अवया अवगछती एति विपरीत मार्ग पर चलने वाले हैं धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं उनको भी सुख ना हो उपया और ना तो उनके जो समीप के लोग हैं उनके सहयोगी हैं राक्षसों के, के सहयोगी हैं, उनको भी सुख ना होवे, वे और धेनवे दो कहा पर, दो तो का मतलब है यहाँ इंद्रिया जिसकी नियमित हैं, उनको सुख होवे वे और धेनवे दूध देने वाली जो गौ हैं गाय जो हैं इनको सुख होवे वे वीराय वीरों को पुत्रों को अच्छे सेवकों को वे श्रवस्यते और जो प्रशंसनीय प्रतिष्ठित राजा है धनवान व्यक्ति है बलवान व्यक्ति विद्वान कोई भी जो प्रशंसा के योग्य हैं धर्माचरण करने वाले आदर्श पुरुष सुख होवे वह ऊत तब आपकी रक्षा से सुत यह सुंदर रक्षा से व ऊत आपकी रक्षा से प्रार्थना की गई है ईश्वर से एक क्रमिक ईश्वर निष्ठ की अपनी मानसिक भावना या मानसिकता रख के चले या रखे सोचना चाहिए हमको ये मंत्र में संकेत किया है है इसमें कही कि जो दुष्ट हैं राक्षस हैं इनको सुख नहीं होना चाहिए ऐसी हमारी मानसिकता भावना रहनी चाहिए कि जो भी दुष्ट हैं ये सुख के लिए तो ऐसी मानसिकता हमको बनानी चाहिए ऐसे ही जो अधर्म के ऊपर चलने वाले हैं वर्गों पर नियम के विरुद्ध चलने वाले हैं उनके प्रति भी हमारी यही रहनी चाहिए कि ये ठीक नहीं है जो उनके सहयोगी हैं उनके समर्थन करने वाले हैं लोगों तो के प्रति भी यही रहनी चाहिए भावना कि तो इसका अर्थ ये नहीं है नहीं हो। को ही नहीं हो उस आत्मा को ही नहीं हो ऐसा नहीं है जब तक ये उल्टे चल रहे तब तो तक नहीं हो जब तक ये अधर्म कर रहे हैं तब तक नहीं हो अधर्म कर लेने के बाद भी इसको सुख होता है वो नहीं होना चाहिए यानी अधर्म से सुख किसी को भी नहीं मिलना चाहिए धार्मिक को सुख नहीं होना चाहिए क्या होगी दोनों बातें आएंगी अधर्म को यदि हम केंद्र मान के चलेंगे तो उसका होगा कि जो व्यक्ति अधर्माचरण कर रहा है उनका तो विरोध करना है साथ यह भी ध्यान रखना है कि वही दोष हमारे अंदर भी नहीं आए धार्मिकों का विरोध करते करते हम ही अधार्मिक बन जाए वो जड़ तो रही जाएगी ना फिर एक और तो साफ हो गया और दूसरी ओर फिर पनप जाएगा वो व्यक्ति यदि लक्ष्य में रहेगा तो ये हो जाएगा व्यक्ति का दोष जो है यदि वो लक्ष रहता है तब ये जड़ से जाएगा यानी दोष अपने अंदर भी नहीं होने चाहिए दूसरे के अंदर भी नहीं होना चाहिए ये तभी होगा जब दोष हमारा ध्यान का है विषय वो लक्ष्य रहेगा ये नहीं होना चाहिए तो उससे ये भी होगा कि जो दुष्ट है दोषी व्यक्ति है उसको नहीं होना चाहिए तो मुझमें यदि ये दोष है तो मुझे भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति केवल लक्ष्य रहेगा तो अपने को तो बचा लेंगे हम और फिर हम बुराई दोष करते रहेंगे यदि निवारण लक्ष्य रह गया तो वो चाहे यहां हो चाहे वहां हो कहीं भी होगा हर जगह से फिर उसका विरोध करेंगे दूसरे का भी विरोध करेंगे और अपना भी विरोध करेंगे तो तब होगा कि अपने अंदर दोष नहीं है उस स्थिति में भी क्या दूसरे का विरोध नहीं करें ऐसा भी नहीं है तो करना है अपना भी करना है और दूसरे का भी करना है ऐसा इसलिए होता है जब धार्मिक व्यक्ति होते हैं और पूरी तरह से वो उपेक्षा ही उपेक्षा करते हैं दूसरों की तो क्या होता है दोष फिर समाज में या राष्ट्र में बढ़ने लगता है इसलिए अच्छे लोगों को भी दुष्टता का दोष का विरोध करना चाहिए उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना जैसे हम केवल साधु हैं तो एक तरफ होकर के रहें तो नहीं होगा जो साधु हो गए हैं उनके लिए भी आवश्यक होता है ये ठीक है कि विरोध का स्तर क्या होगा होगा सीधे हम लट लेकर के उसके पास चले जाएंगे ठी बंदूक लेकर के उसको सीधे मारने चले जाएंगे एक तो ऐसा विरोध होगा दूसरा होगा कि हम वचन से करेंगे मन वचन शरीर तीन होते हैं ना इन तीन प्रकार से वो भी कर्म करता है और तीन प्रकार से विरोध भी, भी होगा तो जो जो जिस जिस सामर्थ्य में या सीमा के अंतर्गत है उस सीमा में रहते हुए वो अपने अनुकूल विरोध करेगा लेकिन प्रदर्शित तो होना चाहिए साधु महात्मा जो हैं सीधे लड़ने नहीं जाएंगे वहां पर लेकिन वो वाचनिक रूप से प्रेरणा तो करेंगे समाज के अंदर जो उपदेश करते हैं उपदेश में तो रहेगा ही उनका ऐसे ही मानसिकता भी रहेगी उनकी अपनी अगर मन में वो रखते हैं तो अपने अंदर अकेले में नहीं होने देंगे उसको और मन विरोध नहीं रखते हैं तो वो अकेले में करेंगे दोष को, दूसरे को उपदेश तो करते रह जाएंगे वो ये नहीं होने होना चाहिए सब लेकिन अपने जब करना होगा तो वो कर लेंगे मन वचन से करते हैं विरोध तो फिर अपने भी नहीं करेंगे वो वो तो इस रूप चाहिए विरोध बुराई का जो भी है दुष्ट व्यक्तियों का या दुष्ट सभी का दुष्टों का विरोध करना चाहिए और उसको सुख नहीं होना चाहिए ये हमारी प्रार्थना भावना रहेगी दूसरी बात है कि ऐसा करना क्यों चाहिए जो दुष्ट लोग है वो अपना दुष्टता करते रहे धन तो ईश्वर देगा ही ना हमको क्या मतलब है दूसरी बात ये क्यों कही गई कि उसको सुख ना होवे कहीं उसको सुख होता हो और हम विरोध करते रहे तो हो सकता है देखना है कि किसी काम में मान लो स्वभाव तो किसी का कुछ है और हम उसके विपरीत कर रहे हैं तो वो तो अंतर नहीं आएगा ना तो मान लो दुष्टता करने से भी सुख होता ही है यदि तो विरोध करके क्या होगा उसका तो यह भी निश्चित होना चाहिए कि दुष्टता से सुख नहीं होता है तो सुख नहीं होता है उसको तभी वो दोष होगा सिद्ध नहीं तो दोष नहीं होगा अगर ऊपर ऊपर सुख दुख नहीं होता है भीतर से सुख होता है तब तो विरोध करना ही दोष हो जाएगा वस्तुता उसको सुख होता भी नहीं है जो दुष्ट होता है ना उसको होता भी नहीं है सुख सुख के तीन स्तर होते हैं तब तीन का अगर संतुलन बनेगा तब तो सुख होगा जा करके तीनों संतुलन नहीं बनता है तो सुख नहीं हो पाएगा पहला तो है कि जो वस्तु सुखद है साधन वो होनी चाहिए सुखदायी वस्तु ही नहीं है तो कैसे सुख होगा उससे तो पहली बात है कि साधन होने चाहिए सुख देने वाले वो वस्तु गुण संपन्न होने चाहिए पहला ये है दूसरा है कि अब हमारा जो होता है चित्त मन जो होता है इस मन के साथ उस वस्तु का संतुलन करना होता है कोई भी जो सुख होगा वो हमको मन के माध्यम से होगा बाहर के पदार्थ अपने आप में सुख नहीं देते हैं अकेले वो सुख हमारे चित्त के साथ जुड़ करके चित्त में संतुलन बनाते हैं चित्त में एक सात्विक स्थिति उत्पन्न करते हैं वो अगर चित्त में वो सात्विक स्थिति उत्पन्न नहीं किया तो हमको सुख नहीं होगा थोड़ा सा सुख तो हो जाएगा ऊपर से लेकिन पूरी तरह से सुख नहीं होगा वो जैसे कि कोई वस्तु है ना पानी में देखा होगा आपने हमारी आकृति आ जाती है ना तो पानी में आकृति कब बनती है जब पानी स्थिर हो जाता है और एक स्थिति है पानी तो स्थिर है लेकिन मतलब कोई छाया के लिए है ही नहीं उस पर तो किसकी आकृति बनेगी नहीं बनेगी ना जब है ही नहीं कोई उसके ऊपर तो छाया बनेगी किसकी आकृति तो वो तो होना चाहिए लेकिन इसके साथ साथ जिस पर बननी है जल के ऊपर वो भी होना चाहिए स्थिर तो वस्तु तो सुखद मिल गई लेकिन हमारा चित नहीं है स्थिर तो उससे होने वाला सुख भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा यानी उस वस्तु को पाने के बाद भी हम अशांति रहेंगे जो वास्तविक हमको होना चाहिए नहीं सुख से जो तृप्त वस्तु से जो तृप्ति हो जाती है ना ठीक है बस ये वाली स्थिति नहीं होगी उल्टा क्या होगा और अधिक असंतोष बढ़ेगा क्योंकि थोड़ा सा भाग तो मिल जाएगा वस्तु में जो सुख है उसका कुछ अंश इंद्रियों के कारण मिल जाएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलेगा वो इसीलिए नहीं मिलता है कि अंदर जो चित्त होता है अधर्म से वस्तु जब उपलब्ध हो जाती है तो चित्त की हमारी जो अवस्था है क्रम है वो बदल जाता है बदल जाने के बाद वो व्यवस्थित नहीं होता है तो वो सुख को उत्पन्न होने नहीं देता है वहां पर उदाहरण के लिए जैसे कि आपको कहीं से यहां तक आना है यहां तो बैठने का स्थान खूब अच्छा है ठीक ठाक है लेकिन मान लो आप कीचड़ में से होकर के आ जाते हैं जैसे तैसे कीचड़ में होकर के अब यहां पहुंच गए तो भी क्या आप ठीक से बैठ जाएंगे यहाँ कीचड़ रहते हुए नहीं बैठ सकते ना क्योंकि कीचड़ का और इसका नहीं है समन्वय गंदा लेकर के कि आप कितने ही सुंदर स्थान में चले जाओ वो आप नहीं शांति से बैठ सकेंगे तो जैसा स्थान स्वच्छ पवित्र है आपके पैर भी चाहिए आपकी भी पवित्रता उसमें चाहिए तभी संतुलन बनेगा नहीं तो संतुलन नहीं बनेगा तो ऐसे ही जब किसी भी वस्तु को हम अधर्म से प्राप्त करते हैं जब तो वो चित्त का ही अवस्था में वो कर देता है प्राप्ति में ही क्योंकि बुरा सोचेंगे पहले अनुचित सोचेंगे पहले वो सोचते सोचते बहुत अधिक संस्कार बन जाएंगे चित्त में उसके उल्टे और फिर उस स्थिति में जो वस्तु मिलेगी तो वो संस्कार इतना जल्दी हटेगा ही नहीं इस कारण से क्या हुआ अंदर चित्त वस्तु को प्राप्त होने के बाद भी वो सुख उत्पन्न नहीं होने देगा डाकू है लुटेरा जो भी होते हैं या बेमानी करने वाले होते हैं धन तो खूब आ जाता है इनके पास लेकिन इसके बाद भी जो उनमें शांति होनी चाहिए निर्भयता जो होनी चाहिए उदारता जो होनी चाहिए वो नहीं आती है इतना होने के बाद भी उसके अंदर वही रहता है कि और अधिक हो जाए बढ़ जाए तो अच्छा है और इधर उधर बचाने की जो भी होती है बहुत सारी उसके अंदर स्थितियां बनी रह जाती है वो इसीलिए होती है कि अंदर से व्यक्ति फिर भी नहीं होता है शांत उसका संतुलन ही नहीं बनता है एक तरफ से तो बना लिया दूसरी तरफ से नहीं बनता है आप किसी भी चीज में देखिए कि आपको नियम से उपलब्ध है उस रूप में आप उपलब्ध करके उसको देखो और एक नियम तोड़ करके उपलब्ध करके देखो तो अब दोनों में अंतर आएगा में बैठते हैं कहीं भी बैठते हैं तो आप अपना आरक्षण के लेकर के यदि बैठते हैं तब देखिए कैसी स्थिति होगी और सीट लूट करके बैठा है किसी दूसरे पर जा करके अब बैठ करके देखिए सीट तो वैसी रहेगी ना लेकिन आपको अंदर से तो खुदबुद रहेगा ही रहेगा हर समय लगेगा कि ये भले ही आप उसको वो नहीं उठाता है आपको डर से जो भी होगा लेकिन अंदर आपकी नहीं होगी शांति जैसे अपने भी निर्भयता होती है मेरी सीट है भाई अगर आपकी सीट है आरक्षण है तो नहीं भी बैठने दे रहा है ना दुष्ट तो भी आपको उतनी बेचैनी नहीं होगी जैसे उसको होती बैठ करके भी तो भी आपको एक लगेगी हाँ ये दुष्ट है मुझे नहीं बैठने अंदर से मतलब ग्लानी नहीं होगी बाहर जो शारीरिक पीड़ा है वो तो होगी ठीक है लेकिन अंदर से अशांति वाली स्थिति नहीं उत्पन्न होगी लेकिन आप यदि दबा करके बैठे हैं तो बैठने के बाद भी आपको अंदर से गानी या शांति होती रहेगी वो इसलिए होता है कि वो अधर्म से प्राप्त हुआ जिस नियम से किसी चीज को हमें प्राप्त करना चाहिए था उससे नहीं हुआ तो अब उसका परिणाम भी नहीं आएगा ठीक तो चाहे धन कमा लेते हैं लेकिन आप अधर्म से कमाते हैं तो संतुलन चित्त का नहीं बनेगा बल आप कितना ही उपार्जित कर लेते हैं अन्य तरीके से तो भी आपको शांति नहीं होगी ऐसी विद्या में भी होता है एक आदमी कितना ही पढ़ता रहेगा कितना ही पढ़ता रहेगा लेकिन वो आचरण के योग्य नहीं है यह अनुचित रूप से पढ़ाई कर ली है जैसे परीक्षा में चोरी करके पास हो गया तो प्रमाण पत्र तो मिल ही जाएगा ना उसको किंतु वो उसकी विद्या जो होगी वो उसको सुख नहीं देगी उसको चीज उपलब्ध होने के बाद भी वो नहीं होता है क्योंकि वो अनचित उपाय से ढंग से प्राप्त किया इस कारण से क्या होता है कितना ही पढ़ा लिखा विद्वान होता है वो भी अंदर से अशांत होता है अगर धर्म पूर्वक उसने विद्या उपार्जित नहीं किया है नियम से उसने नहीं पढ़ा जैसे लूट झगड़ के मारपीट के अध्यापक को या और किसी कारण से पढ़ तो लिया डिग्री ले ली उसने लेकिन जो विद्या का जो लाभ है या विद्या सा विमुक्त है विद्या से जो चित्त की शुद्धि होती है वो उसकी नहीं होगी चाहे कितना ही पढ़ लिया पी हो जाएगा पढ़ लेगा दर्शनाचार्य भी हो जाएगा कुछ भी हो सकता है चारों वेद पढ़ लेगा व्यक्ति किंतु उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा निर्मल हो ही नहीं पाएगा इसलिए विद्या का जो वास्तविक फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है उसको सभी क्षेत्रों में यही होता है धनबान की भी यही स्थिति होती है धन पा बलवान की भी यही होती है इसीलिए वो कहा है ना धर्मेण विद्या विवाद आय धनम मद आय मद के लिए हो जाता है वो और शक्ति फिर दूसरे को दुष्क दुख देने के लिए हो जाती है जबकि उल्टा होना चाहिए था अधिक शक्ति होने पर वो अधिक सुखी होता लेकिन उल्टा संघर्ष होता है उसके साथ तो ये सब कारण क्या होता है बाहर के साधन तो मिल जाते हैं अंदर चित्त असंतुलित हो जाता है धर्म का रास्ता रिश्ते पर चले और पहुँच गए तो आपको सुख शांति हो जाएगी और जैसे तैसे उलट पुलट करके आप गए हैं तो परेशान रहेंगे भागम भाग आपके अंदर रहेगा थकान रहेगा जो भी होगा आप पहुँच करके भी दुखी रहेंगे वहां पहुँच तो जाएंगे ठीक है दौड़ के जा रहे हैं भाग के जा रहे हैं रास्ते से हट करके जैसे जब चलते हैं ना कभी ऐसा होता है तो वहां क्या होता है जा कर के अंदर वो परेशानी हो जाती है ना या तो थक जाते हैं श्वास अधिक बढ़ जाता है जो भी होता है वहां जाकर के जो स्थिरता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती तो रास्ता भी ठीक होना चाहिए और लक्ष्य भी ठीक हो जाना चाहिए दोनों जब ठीक होंगे तो पूरा सुख होगा और दो स्तर तो तीन बताए थे कि एक तो साधन होना चाहिए और दूसरी बात हमारा चित्त का संतुलन और तीसरा इसको संतुलन करने की जो विद्या है जानविधि आनी चाहिए उसकी क्योंकि संतुलन बनाएंगे कैसे हम नहीं अब जानते हैं बनाना तो हम नहीं बना पाएंगे उसको भोजन के सारे सामान रखे हैं सब कुछ है हमारे पास लेकिन बनाना नहीं आता है उसको क्रम देना नहीं आता है तो भी हम उसको क्रम नहीं दे पाएंगे हां ज्ञान होना चाहिए उसका वस्तु कैसे हम लाए कैसे उपयोग करें उपयोग करने का जो ज्ञान है वो हमको होना चाहिए ऐसे बाहर के पदार्थों से हमको सुख लेने का ज्ञान होना चाहिए किन किन पदार्थों से सुख होता है किन से नहीं होता है ऐसे सुखदायी पदार्थों में भी कौन सबसे अब उत्तम पदार्थ है ये भी हमको होना चाहिए तभी हम कम सुख वाले को छोड़ करके अधिक सुख वाले को पकड़ सकेंगे तो किसी वस्तु के संबंधित ज्ञान हमको होना आवश्यक है ताकि हम ज्ञान के अंदर और बस चीजें आएगी चित्त को शांत करना है एकाग्र करना है मानसिक संयम करना है ये सारी चीजें उसके बीच में आ जाएंगी वो तीनों स्थितियां जब बन जाएंगी तब जा करके क्या होगा सुख मिलेगा लेकिन दुष्ट व्यक्ति होता है उनमें क्या होता है एक ही होता है चित्त का नहीं बनता है एक तो स्तर उनका और ज्ञान नहीं होता उनको कैसे इसका ठीक प्रयोग करें हम इस कारण से उनके अंदर क्षोभ या रह जाता है दूसरा लक्षण यह है कि दुष्ट व्यक्ति दुष्टता कब करता है तो उसके लिए हम किसी के सामने हाथ कब फैलाते हैं हम अपने को छोटा मानते हैं कमी देखते हैं खालीपन तभी किसी से आशा करेंगे ना अपेक्षा खालीपन नहीं है तो कैसे किसी से करेंगे तो मांगना होता ही है तभी, यानी दूसरे के ऊपर हम तब होते उसमें अभी वही मानसिकता नहीं है ज्ञान नहीं है उसको कि इतना साधन होने के बाद अब मुझे नहीं है अपेक्षा ये नहीं है उसको पता अभी वस्तुता मानसिक शांति उसको नहीं हुई है मन को संतुलन ही बनाया धन को तो कर लिया इकट्ठा लेकिन धन का उपयोग हम क्या करें कितना मुझे मेरे पास होना चाहिए था कितना अब अधिक हो गया ये नहीं है उसको पता धन तो से अब केवल इकट्ठा करता जा रहा है तो अंदर अभी भी खाली है वो जब आपको लग जाएगा कि मेरे पास हो गया जिसे भोजन कर रहे हैं तो भूख आपको पता चल गया कि पेट भर गया तो कितना ही अच्छा भोजन परोसने वाला आता है अब क्या करते हैं नहीं चाहिए ना और आपको पता ही नहीं चले कि भू पेट भरा कि नहीं भरा तो अब क्या करेंगे फिर भी लेते रहेंगे ना ऐसे मानसिक भी आपको पता नहीं चलता है कि कितना खाना चाहिए कितना हमको होता है अनुकूल तो अब भोजन अधिक लेंगे ना फिर छोड़ेंगे बाद में लेकिन लेंगे तभी तो ना अंदर आपको नहीं पता है इतने से मेरा काम चलता है तो ऐसी लूट खसोट वाला व्यक्ति भी यही है अंदर से वो उदार नहीं होता है अंदर अपने को वो खाली तब भी मानता है और इतना अधिक मतलब अस हो, हो जाता है असही उसके लिए आंतरिक जो खालीपन है असही होता है इतना हो जाता है कि वो लूटने तक के लिए हो जाता है तैयार पर उसमें थोड़ी कम रहेगी ना वो न्यूनता तो इतना नहीं करेगा लेकिन वो इतना अधिक हो जाती है कि उसे रहा ही नहीं जाता है नहीं रहा जाता है अब जैसे भी होता है लेना है उसको तो लेने वाला व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं होता है सुख होता है जो दे सकता है तो देने वाला भरा हुआ रहेगा तो देगा तो जिसके अंदर देने की रहेगी उदारता की भावना रहेगी उसका मन अंदर से संतुलित होता है लेना जब तक लेने की केवल कामना बनी हुई है तब तक समझो ये चित्त का लक्षण है कि नहीं ये शांत अब होगा शांत प्रसन्न होगा जब उससे बाहर निकलने लग गई चीज देने लायक हो गया तो समझो भर गया है अभी तक नहीं भरा है अब ज्ञान के क्षेत्र में होगा धन के क्षेत्र में होगा बल के क्षेत्र में यही होगा धन इतना आने के बाद अगर हमारी देने की प्रवृत्ति बनने लग गई तो अब वो धन हमको सुख देना शुरू करेगा पूरा सुख होगा अब उससे जितना भी हो सकता है अब उससे सुख होगा ऐसे ही बल अगर आ गया और दूसरे की रक्षा हमने आरम्भ कर दी तो अब वो बल हमारे लिए सुखदायी अंदर से होने लग जाएगा ऐसी विद्या में भी होगा चित्त का जो स्तर होता है ना सात्विकता की जो भी क्रम उसका होता है वो बन जाता है उससे धन के दो भेद हो जाते हैं एक तो है कि अंदर आपने साधन का ज्ञान जाता है ना अंदर ज्ञान रूप से आपने अभी नहीं देखा कि इससे कितना सुख होता है या मुझे कितनी अपेक्षा है इसकी उससे कम है या अधिक है आपको धन जितना है आपके पास सारा तो प्रयोग नहीं करेंगे ना उसे पूरे को भोगने भी लग जाएं तो क्या करेंगे वो कितना भोगेंगे आपका पेट जितना है आधा किलो खाते हैं इतने ही तो खाएंगे ना अब दो थाली लेकर के रख लें तो क्या होगा उससे तो मन में अगर आपको पता नहीं है ना कि इतने से मेरा पेट भरता है तो अधिक इकट्ठा करेंगे फिर नहीं देंगे किसी को लेकिन आपको इसे पता लग जाता है कि इतने से मेरा पेट भर जाता है तो उससे ज्यादा आप नहीं लेंगे तो ऐसे ही साधनों के बारे में भी हो जाएगा कि इतने से मेरी संतुष्टि हो जाती है इससे अधिक मुझे जरूरत नहीं है इतना धन है पैसा है मेरे पास कि मेरा काम रुकेगा नहीं उससे अतिरिक्त है ये हाँ एक जान होगा वो तो क्योंकि दऊंगा तो भी मेरा कम नहीं होगा क्योंकि उस जितना मेरे पास अपेक्षा है ना काम है उससे ज्यादा है अभी भी रखा हुआ धन तो वो तो फालतू तो ही रहेगा ना फिर वो ज्ञान नहीं है अभी अभी तो एक सुख इतना देखते हैं कि ये कम है यानी मेरा जितना सुख और बढ़ सकता है इससे जबकि सीमित हो जाता है धन आदि से भी मिलने वाला सुख एक सीमा तक ही होता है उससे ज्यादा नहीं होता है तो उस चीज को अभी नहीं जब तक तो देख पाया व्यक्ति तब तक वो उल्टा ही सोचता रहेगा वो उसको दिख गया तो वहां से स्थिर हो जाएगा कि नहीं आगे तो चाहिए नहीं नहीं चाहिए तो आप देना शुरू करेगा पर लोग ऐसे होते एक मूल कारण होता है वो जो दान दे रहे हैं ना वो एक तो उनको भय होता है कि पाप तो लगेगा ये, दूसरा है कि दान देने से पाप कटता है तो एक तो उनकी ये होती है आंतरिक कि कटता है तो बराबर होता जाएगा तो उधर वाला तो चुक जाएगा और प्रत्येक सुख दिखता है उनको लाभ से मुख्य चीज है प्रत्येक सुख खुन को देखता है धन आने से इसलिए उसको नहीं रोक सकते हैं पर ये भी सुन रखा है कि पाप होता है तो वो भी अशांति अंदर होती है उनकी तो उस अशांति को हटाने के लिए फिर ये दान देते हैं अब वो दूसरे जो लेने वाले हैं ना अब उनको महात्मा सिद्ध करते हैं ना कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं तो जो विरोध होने वाला था उसकी बुराई के कारण वो तो तो बाहर वाला दुख नहीं होगा उसको अंतिम दुख तो मिलेगा ईश्वर से उसको लेकिन यहाँ जो दुख दिया जा सकता था वो बंद हो गया ना क्योंकि वो अच्छा आदमी सिद्ध कर दिया गया तो एक तो कारण ये भी होता है कि अपने को बाहर समाज में वो प्रतिष्ठित फिर भी बनाता है तो विरोध नहीं होता है वो विरोध ना होने से फिर उसका काम चलता रहेगा वो दूसरा है कि मानसिकता भी ऐसी धार्मिक है कि पाप इससे कट जाएंगे जैसे धर्म महात्मा लोग उसको या दान लेने वाले उसको ऐसा बता देते हैं कि तुम्हारा तो पाप कट जाएगा वो भी उनको शांति होती है दूसरा जब समाज में दिखता है कि इसने ये करवा दिया ये करवा दिया तो जो दुखी लोग होते थे वस्तुओं के साधनों के अभाव में वो संतुष्ट हो जाते हैं कि अब क्या करना है छोड़ो दे ही रहा है इतना सारा तो वो विरोध करना भी छोड़ देते हैं और दूसरी बात ये होता है कि वो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए देता है किसी को दिया हो रहेगा ना जिसको देगा वो बोलेगा नहीं उसके सामने विरोध नहीं करेगा उसका न चाहते अंदर जानता है ये बुरा व्यक्ति है लेकिन ले रखा है तो लेगा विरोध कैसे करेगा तो मुंह बंद करने के लिए भी वो देता है डाकू लोग होते हैं ये दान देते हैं गांव के गाँवों की रक्षा करते हैं क्यों करते हैं पुलिस वाले आएगी तो छिपेंगे वहां जाकर के ये वही तो इसकी रक्षा करेंगे ना नहीं देगा तो वो मरवा देंगे उसको पकड़वा देंगे अब उसको देते रहते हैं तो वो छिपा लेते हैं गाँव वाले उसको अपना घूमते रहो ढूंढते रह जाती है पुलिस तो वो वस्तु अपनी रक्षा के लिए देती है ना कि उनके लिए देते हैं वो उनका काम चलता रहेगा इससे तो ऐसे जितने भी दुष्ट होते हैं धार्मिक लोग होते हैं दान ये भी देते हैं हैं हैं खूब अधिकतर जो चलते चलते आजकल है तो धर्म के नाम पर लेकिन अधार्मिक लोग इसमें अधिक होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि दूसरे का मुख बंद करना होता है और प्रतिष्ठा लेनी होती है इनसे बाहरी जो होना चाहिए था विरोध वो रुक जाता है तो इसलिए न आधार्मिक व्यक्ति भी दान देगा वो भी यात्रा करेगा वो भी माताजी के पास जाएगा जहां भी होगा तीर्थ यात्रा सभी करते हैं वो इसलिए कि बाह्य भी रोध रुक जाता है लेकिन मन में जब तक है वो अस्पाप तब तक सुख नहीं होगा उसको, ये निश्चित है कितना ही कर लेता है वो क्योंकि उसको कैसे संतुलित करेगा मन का जो होता है क्रम बिगड़ता है वो केवल ज्ञान से सुधरता है बस और किसी कारण से नहीं सुधर सकता बल लगा के नहीं सुधर सकते मानसिक व्यतीकरण हो गया उसको बल से नहीं कर सकते सिद्ध ठीक वो मन से ही ओ, जान से होगा यानी जैसे जैसे जान होता जाएगा वैसे संशय हटेंगे संशय हटते हटते फिर वो एकाग्र होता है और एकाग्रता मन में आएगी ये सुख को उत्पन्न करता है एकाग्र होना सात्विक बहुल होना तो सुख का जो कारण है वो सत्य सत्य बहुल है और वो सत्य बहुलता वो जान से होता जाता है तो से, नहीं फिर भी जान से होगा बिना जान के नहीं होगा उसको पता नहीं है तो नहीं होगा वो तो एक मात्रा तक बनता है लेकिन फिर भी पूरा नहीं बनेगा मन में फिर भी अगर अशांति है मान लो बहुत अच्छा भोजन आ गया और आपको सूचना मिल गई कि कुछ बहुत अनिष्ट होने वाला है अब खाके देखो कितना अच्छा भोजन है नहीं खा सकता जाता है मान लो और उसको खीर हलवा जो भी है खीर खाने दो तो वो खा लेगा क्या सुख से नहीं सुख से खा सकता है ना मन में एक होते दुख मानसिक दुख भी होता है यानी यदि उठ गया है ना तो वो चाहे बाहर के पदार्थ कैसे भी हो वो नहीं सुख शांत होने देते मन क्या होता है वो वितरक अंदर के हटते हैं अंदर के अटते हैं तो मन साथी को करके स्थिर होता है फिर उस चीज को पकड़ता है ठीक से यथाक्रम से वस्तु तो हमारे होने के मूल कारण क्या है चित्त के अंदर जो सत्य गुण है उससे हमको सुख होता है सत् से सुख होता है और दो भाग्य से नहीं होता है तो बाह्य वस्तुओं से भी जो सुख होता है ना वो वस्तुता हमारे चित्त में सात्विकता बनाता है जैसे देख करके है ना देखने के बाद क्या होता है चित्त पर उस विषय का प्रभाव पड़ता है ऐसी इसका स्वभाव है हाँ इंद्रियों के द्वारा वस्तु देखने से ही चित्त बदल जाता है नहीं ये जड़ है हाँ फिर भी इसका स्वभाव है ऐसा ये बदल देगा जैसे आप दूध में दही डाल दिया आपने तो वो उसका क्रम बदल देगा ना चुप नहीं रहने देगा उसको शांत नहीं रहने देता है ऐसे ही इससे इंद्रियों से पकड़ा हुआ ज्ञान जो है ये द्रव्य होता है इंद्रियां भी द्रव्य है तो इसमें प्रतिक्रिया इसी ढंग की होती है कि वो चित्त को फिर वैसे बनाता है जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इससे तो ये रिकॉर्ड जा करके इसके अंदर वैसी स्थिति बना रहा है ना तभी तो छाप पड़ेगी इस पर फिर वो प्रतिक्रिया करेगा ऐसी निकलेगा तो ऐसे जैसे ध्वनि सुन रहे हैं आप तो ये ध्वनि आपके चित्त में वैसी बैठता है जा करके और उसको फिर आप दोबारा निकालते हैं तो वैसी निकलेगी जैसा आपने सुना है वैसे ही बोलेंगे आप तो ये आपने अंदर बनाया थोड़े है बनाते नहीं है ऐश्वरीय मतलब ऐसी व्यवस्था है बनी हुई ये अपना वहां जाकर ये प्रतिक्रिया कर देगा तो इसमें कर देता है ये प्रतिक्रिया वहां जा करके ऐसी सुने कान से जितने भी विषय हमारे पकड़ में आते हैं वो चित्त में अपने आप प्रतिक्रिया करता है ना चाहते हुए भी आत्मा ना चाहते हुए हाँ आत्मा के ना चाहते करेगा बहुत अधिक उसको विषयांतर आपने कर दिया यदि तब तो नहीं कर पाएगा लेकिन जुड़ा हुआ यदि है मन और विषय के साथ तो रोक नहीं सकते उसको अपने आप करता है भी। करता है ना आप देखिए ये बचपन में जो कुछ आपने सीखा वो बुद्धि से थोड़े सीखा है सारा कुछ सुन सुन के ही आप में आया है ना उस समय क्या कर रहे थे आप जो भी होता है पहले आप सुन रहे थे बचपन से सुनते सुनते सारा बाहर से ही गया है ना पहले वही इकट्ठा हुआ जा करके आपने कुछ नहीं किया उस समय कुछ भी नहीं किया है प्रयास बुद्धिपूर्वक कुछ भी नहीं किया है आपने तो इसीलिए मातृभाषा जैसे आ जाती है अपने आप वैसे थोड़ी आ जाती है तीन चार साल तक बच्चा केवल सुनता रहता है उसको और सुना हुआ सारा फिर इकट्ठा हो जाता है उसमें अब उसी को निकालने लगता है वो तो वो बनाया थोड़े अपने आप बुद्धि से हाँ ये इंद्रियों की व्यवस्था ऐसी है क्योंकि चित्त को ऐसे बदलती है हाँ इसलिए किसी भी विषय को देख करके आप ना चाहते हुए आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा यदि देख रहे हैं ना तो आप उसे नहीं रोक सकते सर्वथा वो इसलिए नहीं रुकते हैं कि अगर जुड़ा हुआ है वो तो इंद्रियां चित्त पे प्रभाव डालती डालती है और दर्शन का भी नियम है चित्त है ना अपने विषय से चित्त में परिवर्तन होता है वो तो और क्या है कुछ नहीं है वो वो विषय के अनुरूप बदलता है उसमें अवस्था इस तरह आ जाती है जैसा भी विषय वैसा वो बन जाएगा और वो बनेगा तो आत्मा हमको दिखता है उसके पहले दिखता नहीं विषय विषय तो अंदर जाता नहीं है लेकिन हमको ज्योका त्यों दिखता है वो तो इसीलिए दिखता है कि उसी के अनुरूप चित्त हमारा बनता है तो इसका मतलब आ, उसका एक है कि अगर लेकिन मन को विषय से आप काट सकते हैं मन, मन को हटा सकता है विषयांतरित कर और हर समय विषयों का संबंध नहीं रहता है जितने काल तक विषय का संबंध जुड़ा हुआ है तभी तक वो परिवर्तन होगा विषय से कटते ही वो बंद हो जाएगा उधर से अब आपके अधीन है फिर वो और आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं दूसरे ज्ञान उत्पन्न करके चिंतन होगा ज्ञान के बाद ही वो लेकिन आप उसमें परिवर्तन अपने ज्ञान से यानी चिंतन करके उस तरह से चिंतन करेंगे तो वो चित्त का अपने आप वैसे बनेगा तभी वो चिंतन बाहर निकलेगा शब्द एक बार गढ़ गया जा करके अंदर लेकिन फिर आप दूसरे शब्द बना सकते हैं बुद्धि से तो उसके लिए क्या करेंगे चित्त को ही आप वहाँ करते हैं उस अनुकूल तो उससे भी फिर दूसरा बनता है शब्द या ज्ञान तो उस बने हुए ज्ञान से चित्त की फिर अवस्था बनाते हैं हम तो ऐसे करके सुनने के बाद चिंतन मनन इसीलिए कहा गया है ना श्रवण मनन दिद्यासन फिर होता है तो ये तीन काम तो अपने होते हैं श्रवण दोबारा तो से हो गया लेकिन अब मनन से जो शुरू होता है ये अपना होता है तो अब हम परिवर्तित करते हैं उसको तो से कटते ही वो हमारे अधिकार में आ जाता है वहां जाके फिर इसको बदल सकते हैं तो ऐसे मन के ऊपर फिर उसको नियंत्रित करते हैं और साथ ही उसको बनाया जाते छाप संस्कार पड़ गया फिर दूसरा अब जो हम सोचते हैं ना इसके भी बनते हैं फिर संस्कार इता को अब उसके विरोध यदि बनाते हैं आप तो ये संस्कार बना हुआ उसको रोकेगा दबा के रखेगा जो संस्कार होता है वो ज्ञान के संस्कार को दबा देता है उसको नहीं कुछ कर पाता है वो अज्ञान जैसे ज्ञान वाले को भी दबाता है ज्ञान बढ़ गया तो ये उसको दबा लेगा संस्कार संस्कार को दबाएगा ज्ञान ज्ञान को रोकेगा इससे हम अंदर करते रहते हैं और इस प्रकार से इनका फिर विरोध होता रहता है तो दुष्ट व्यक्ति जो भी होगा उसके अंदर दुष्टता केवल रहेगी तो उसका चित्र अपने आप होगा उसी के अनुरूप रहेगा तो उसको सुख नहीं हो। ऐसा स्वभाव होने के कारण ही ईश्वर को मना करना पड़ा है नहीं तो ईश्वर को क्या लेना देना था सुख हो ही रहा है चुरा करके सुखोता चोरी करो ना ठीक है पर वो नहीं हो पाता है इसलिए उसने मना किया कि नहीं होगा तेरा सफल तो दुख हो ही होगा जब होगा तो छोड़ दो फिर तो उसको वस्तुता होता नहीं है सुख तो और अधिक दुखी ना होने दे ये भी हमारा बनता है हम उसको रोकें इस दृष्टि से भी रोकें स्वाभाविक रूप से नहीं होता है सुख इसलिए अपने को भी रुकना है दूसरे को भी रुकना है और बलपूर्वक कर रहा है तो वो भी रोकना पड़ेगा उसको इन सभी दृष्टियों से ईश्वर भी दंड देता है कि देखो तुम उल्टा क्यों चल रहे हो अपना भी बिगाड़ होता है दूसरे का भी बिगाड़ होता है तो ईश्वर के साथ हम देख सकते हैं नहीं करते हैं तो साथ नहीं दिया ईश्वर का हमने तो सुख होता है गवे यानी इंद्रिया वही संयमित है यही इंद्रियों पर संयम करने से फिर चित्त सात्विक बनता है सात्विक होने पर वस्तु जैसी होती है वैसे बोध होता है फिर यथार्थ ज्ञान होता है तो इन स्थितियों में फिर सुख होता है ऐसे जो धेनु आदि गाय आदि हमारे लिए लाभदायक तो पदार्थ हैं, तो जितना उनको उत्तम पदार्थों की रक्षा करेंगे उतना उत्तम पदार्थ हमको मिलता रहेगा तो जो धेनु हैं हमारे वीर हैं कहें और सर्वस्वते जो अच्छे श्रेष्ठ धार्मिक दंपति विधि अनेहस पाप रहित सुख हो पाप वाला सुख ना होबे और ये सब कव है उत आपकी रक्षा व्यवस्था के कारण ईश्वर की ओर से की व्यवस्था है इन स्वभावों को ईश्वर प्रकट कर दिया रचना के रूप में भी तीर की मन की इस प्रकार की रचना कर दी व्यवस्था बना दी को भी संबंध कर दिया ये सारी उसकी रक्षाएं हैं तो आपकी रक्षा व्यवस्था से फिर हमको इस प्रकार का सुख हो गए ये